हर समझदार दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है वह राम सामने है मेरे ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं अब महाराज क्या कहते हैं जीकर कुछ और करूं क्या मैं वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लू मैं अनुराग आपसे हो मेरा जिस जगह कर्मवश जन्म लू मैं इसे अपने बालक यंगध का यह हाथ हाथ में लो भगवन अब अधिक नहीं बोला जाता सेवक को आज्ञा दो भगवन यह कर लोटा चरणों पर मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया श्री राम राम कहते कहते सासों को उसने तोड़ दिया सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बल धाम मरते मरते कर गया अपने पूरे काम निज हित तो भक्त दान माँगा परलोक संभाला यूँ अपना बेटे के लिए सोप प्रभु को मन का कर डाला यू अपना भाई का था वह परम शत्रु शत्रुता यहाँ पर भी रखे आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे को रखे अंगद का हाथ राम को दे बाँधा उनको भी बंधन में था भाव यही संकेत यही अधिकारी है यह शासन में लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने तुम जाकर सारा काज करो देकर सुकंठ को राज तिलक अंगद को भी यो राज करो प्रभु गए नहीं पुर में भेजा इसलिए सुमित्रानंदन को माता जी के आज्ञानुसार यह छोड़ सकते थे वन को वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज राज मिला सुग्रीव को अंगद को युवराज धुंध भी बजी पंपापुर में आनंद अपार हुआ घर घर ईश्वर खुश रखे राजा को जय जय जयकार हुआ घर घर इतना तो दुख प्रभु को भी था निर्दोष बाल को मारा है पर उस दुख में सुख भी यह था संकट से मित्र उबारा है तारा रानी उस समय रोई छाती छाती फाड़ आए पति के चिता पर खाती हुई पछाड़ ही सुना भगवन ने उसका घोर मिलाप सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप जीवात्मा तो निर्वाण है तुस तो तु किसके लिए रोती है जीवात्मा तो निर्वाण है तो किसके लिए रोती है तुम कौन है पहले अपना पता बता दे जो बोल रहा है क्या है वह दिखला दे यह शरीर जड़ है इसका ध्यान हटा दे आत्मा में अपनी वृत्ति जमा दे यही शास्त्रों का सार हृदय में धार मोह को मार जगा दी सुविचाराण है तू किसके लिए रोती है जीवात्मा तो निर्वाण है तू किसके लिए रोती है यह देह अनित्य पदार्थ निरर्थक रानी आकाश वायु पृथ्वी पावक है पानी इन तत्वों में कब जन्म मृत्यु है स्थानीय यह इंद्रिय भी सर्वज्ञ सनातन मानी अब तो अब जो करता था द्वात वीर विख्यात छोड़ सुत भ्रात गया अज्ञान तो कोई प्रमाण है तू किसके लिए रोती है जीवात्मा तो निर्वाण है तू किसके लिए रोती है इस नाम रूप का उसमें कहाँ पता है वह सब में है सबने कब उसे लिखा है यदि उसे सूक्ष्म को तुमने पति समझा है तो वहाँ बाल तारा यह कहाँ बना है यह ममत्व है अल्पज्ञ वो है सर्वज्ञ नित्य व्यक्त सत्य सर्वत्र प्राण का प्राण है तू तो किसके लिए रोती है जीवात्मा तो निर्वाण है तु तो किसके लिए रोती है, है वह ये शुद्ध अनूप स्वरूप तुम्हारा मन बुद्धियातीत इस पंच कोश से नारा जह अस्ति चर्म की देह नरक का द्वारा जिससे वैराग्य कर बन जा निर्मल तारा पहुँचाते राधे श्याम सत्य पर ध्यान वचन ले मान छोड़ अज्ञान तभी कल्याण है तू किसके लिए रोती है जीवात्मा तो निर्वाण है तू किसके लिए रोती है जीवात्मा तो निर्वाण गए तू किसके लिए रोती है तारा तारा हो गई सुनकर यह उपदेश गई ज्ञान का प्राप्त कर होकर सारा कले इधर राज करने लगा निस्थकंटक सुग्रीव उधर प्रवर्षण शैल पर बोले करुणा सी दक्ष्मण वर्षा आ गई गरज उठे घनघोर सीता सुधीपाए बिना व्याकुल है मन मनमोर काल जाता रहा आया है पावस आज मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर राज लक्ष्मण देखो उमण घूम गरज गरज घर आ रहे हैं लक्ष्मण देखो उमड़ घूम गरज गरज घर गर आ रहे हैं पी पी पपिहा को कोयलिया सनन सनन रमकतपुर भैया फिर ही को दुख देत बिजुरिया दादुर सोर मचाए रहे हैं लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़ गरज गरज घर गर आ रहे हैं गरज गरज घर गर आ रहे हैं कानन झनकार तिंगुर उठाए प्रिया बिनु कसक कर जवाऊ कल है मोर जियर वा इकलो जान डराय रहे है लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़ गरज गरज घर गर आ रहे हैं उमड़ घुमड़ उमड़ घुमड़ गरज गरज कर आ रहे हैं लक्ष्मण देखो घूम घूम गरज गरज घर गर आ रहे हैं